अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहा जाता है अनुमिति कहा जाता है परामर्शजन्य ज्ञान को परामर्श कहा जाता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को और पक्ष धर्मता कहा जाता है आपके पहले व्याप्ति कहा जाता है साहचर्य नियम को नियत साहचर्य को और पक्षधर्मता कहा जाता है व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्षवृत्तित्व पक्ष धर्मता कहलाता है तो पक्षधर्मता का लक्षण और व्याप्ति का लक्षण इसलिए करना पड़ा कि परामर्श के लक्षण में व्याप्ति शब्द और पक्ष धर्मता शब्द आया था इसलिए इन व्याप्ति पदार्थ का और पक्ष धर्मता का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक परामर्श को का बोधक जो वाक्य है उसका अर्थबोध भी नहीं हो पाएगा इसके लिए समझाया गया और इस प्रकार के परामर्श से जन्य ज्ञान को कहा जाएगा अनुमिति और अनुमिति के जनक असाधारण कारण को कहा जाएगा अनुमान प्रमाण यह अनुमान प्रमाण दो प्रकार का है इसलिए कहते हैं अनुमान द्वैविध्यम अनुमान के दो प्रकारों को बताया जाता है वे दो प्रकार हैं अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थन चेति अनुमान दो प्रकार का हैं अनुमानम द्विविधम का अर्थ है द्विविधम यानि दो प्रकार तो दो प्रकार हैं अनुमान के वे दो प्रकार कौन कौन हैं तो एक है स्वार्थ अनुमान दूसरा है परार्थ अनुमान तो स्वार्थ अनुमान में स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व का अर्थ है वह मनुष्य जिसे साध्य की व्याप्ति का साधन में स्वयं निर्धारण है निश्चय है साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय जिसकी बुद्धि में है उस मनुष्य को स्व शब्द से लेना स्वार्थ में दो शब्द है ना स्व और अर्थ इन दोनों का समास होकर के बना स्वार्थ शब्द तो स्व से लिया जाएगा साध्य की साधन में व्याप्ति निश्चयवान मनुष्य और अर्थ शब्द का अर्थ है फल स्वार्थ इसमें जो अर्थ है ना दो पद हैं एक स्व और दूसरा अर्थ इन दो पदों का मिलकर के एक पद बना स्वार्थ समास होकर के इसमें समास है बहुवरी समास स्वार्थ शब्द में बहुरी समास है वेदीकरण बहुव्रीही बहुब्री भी दो प्रकार का होता है समानाधिकरण बहुब्रीही व्यधिकरण बहुव्रीही व्यधिकरण व्य आधा व यधीकरण बहुव्री समानाधिकरण कहते हैं समान विभक्ति वाले पदों से हुआ समास वो समानाधिकरण समास कहलाएगा जैसे पीतम अंबरम यस पीताम्बर श्वे श्वेतांबर श्वेतम अंबरम यस्य स श्वेतांबर तो श्वेतम भी प्रथमांत है अम्बरम भी प्रथमांत है पीतम भी प्रथमांत है अम्बरम भी प्रथमांत है और इन दो प्रथमांत पदों का समास हुआ और ये समानाधिकरण समास कहलाया गया एक विभक्त्यंत पदों का होने वाला समास समानाधिकरण समास और भिन्न भिन्न विभक्तियंत पदों का समास हो रहा है तो उसे वेधीकरण समास कहा जाएगा अलग अलग विभक्तियंत पदों का समास तो स्वार्थ इसमें दो पद हैं, एक स्व और दूसरा अर्थ और ये वेधिकरण बहुरी समास है का मतलब स्व शब्द और अर्थ शब्द का एक विभक्त्यंत प्रयोग नहीं रहेगा विग्रह वाक्य में जैसे श्वे, पीताम्बर श्वेतांबर इसमें विग्रह करते हैं तो पीत और अंबर का एक ही विभक्त्यंत प्रयोग होता है दोनों प्रथमांत प्रथमांत है लेकिन स्वार्थ में ऐसा नहीं होगा पहले स्व शब्द का अर्थ समझना है अर्थ शब्द का अर्थ समझना है फिर उसका विग्रह बताएंगे तो स्व का अर्थ क्या बताया ऐसा मनुष्य जिसे साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय है वह स्व शब्द का अर्थ है वह मनुष्य और अर्थ शब्द का अर्थ है फल और प्रमाण का फल क्या होता है प्रमा प्रमाण का फल होगा प्रमा और अनुमान प्रमाण का फल क्या होगा अनुमिति रूप प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है प्रत्यक्ष प्रमा शब्द प्रमाण का फल है शाब्द प्रमा और अनुमान प्रमाण का फल होगा अनुमिति प्रमा इसलिए अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा अनुमिति रूप प्रमा अर्थ शब्द का अर्थ ऐसे हैं फल लेकिन यहां पर फल लेना अनुमान प्रमाण का फल अनुमिति परमारूप यह अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा अब स्वार्थ शब्द में जो वेदीकरण बहुवी समास है उसका लौकिक विग्रह वो क्या होगा वो होगा स्वस्य अर्थ यानी प्रयोजन यस्मात् स्वस्य अर्थ यानी प्रयोजन कोष्ठक में लिख सकते हैं अर्थ के बाद में अनुमिति प्रमात्मक प्रयोजन एक अर्थ शब्द के बा अर्थ शब्द के बाद में लिख सकते हैं स्वय अर्थ ने कोष्टक में लिखना आनुमित आनुमति प्रमारूप बंद, यस्या, यस्या, या कोष्टि यस् नहीं यस्मा यस् ठीक है तो स्वस्य अर्थ यस्मात् तत्थम ऐसा तत्स्वा ये स्वार्थम विशेषण बनेगा अनुमानम का तत अनुमानम ऐसा उस अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहा जाएगा जिस अनुमान से स्वयं का ही अनु अनुमिति रूप प्रयोजन सिद्ध होता है उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं तो शब्द से लेंगे उस व्यक्ति को जिसको साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय है ऐसे मनुष्य को अनुमिति रूप प्रयोजन जिस अनुमान से निश्चित होता है उसे कहा जाता है स्वार्थ अनुमान उस अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहेंगे और परार्थ अनुमान किसको कहेंगे तो पर शब्द से लेना स्व शब्द से जिसको लिया जा रहा था उससे विपरीत को तो स्व शब्द से किसको लिया जा रहा था साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय जिस मनुष्य को है ऐसे मनुष्य को तो पर शब्द से लिया जाएगा जिसे साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय नहीं है वह उसे कहा जाएगा पर परार्थ में पर शब्द का अर्थ निकलेगा वह मनुष्य जिसे साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय नहीं है ऐसा मनुष्य वो हुआ पर शब्द का अर्थ और परार्थ में जो अर्थ है उसका तो अर्थ वही है जो पहले था स्वार्थ में अर्थ शब्द का जो अर्थ था वही परार्थ में भी अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा फल अनुमिति रूप फल अनुमिति परमारूप फल जिस अनुमान से होगा उसे परार्थ अनुमान कहा जाएगा तो इसका विग्रह होगा परस्य अर्थो अकोष्ट में लिखना पड़ेगा अनुमिति परमारूपम फलम फिर कोष्टक बंद फलम के बाद में यस्मा कोष्टक के बाद लिखा जाएगा यस्मा तत्मान तत्परार्थ अनुमान तत ये हो जाएगा परार्थ शब्द अनु, परार्थ अनुमान का विग्रह तत्परार्थम जिसे साध्य की व्याप्ति का साधन में निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य को भी अनुमिति रूप प्रमा जिस अनुमान से होती है उस अनुमान को परार्थ अनुमान कहा जाएगा ये ध्यान में आया ना? तो इस प्रकार ये अनुमान के दो प्रकार हैं एक स्वार्थ अनुमान एक परार्थ अनुमान जिसको साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय है उसे अनुमिति जिस अनुमान प्रमाण से होगी वह स्वार्थ अनुमान और साध्य की व्याप्ति का साधन में निश्चय नहीं है जिस मनुष्य को ऐसे मनुष्य को भी जिस अनुमान से अनुमिति होती है वह परार्थ अनुमान वह परार्थ अनुमान होगा इस प्रकार ये अनुमान के दो प्रकार बताए गए स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान इसमें स्वार्थ अनुमान का लक्षण स्वयं बता रहे हैं दोनों अनुमानों का तो तत्र स्वाथ स्वानुमिति हेतु तत् शब्द का अर्थ है हो, हो अनुमानयो हो मध्ये ये तत्र का अर्थ निकलेगा तो दो प्रकार का जो अनुमान है स्वार्थ परार्थ इन दो प्रकार के अनुमानों में से प्रथम अनुमान स्वार्थ अनुमान इसे कहा जाता है कि स्वाथम यानी स्वानुमिति हेतु तो स्वानुमिति हेतु इसमें स्व शब्द को तो वैसा का वैसा रखा अर्थ शब्द का पर्याय अर्थ शब्द का ही अर्थ रख दिया अनुमिति तो स्वानुमिति यानी स्वयं को अनुमिति रूप प्रमा का कारणभूत अनुमान स्वयं को अनुमति रूप प्रमा जिस अनुमान से होगी उस अनुमान को कहा जाएगा स्वानुमिति हेतु अनुमान वो हो जाएगा स्वार्थ अनुमान जैसे उदाहरण के लिए बताया जा रहा है तथा ही इत्यादि से कि तथा ही भूयो महा स्वय दर्शन यूमस्तरा पर्वत समीपम् पर्वतसमीप तद्गते चासो सन्देहान पर्वते धूम पश्य व्याति स्मरती यत्र यत्र यूमस्त्र तराग्निरी तदनतर वह व्याप्य धूमान अय पर्वत ज्ञानम उत्पद्यते अयम एव लिंग परामर्शन उच्यते तस्त पर्वत वह ज्ञान उत्पद्य स्वार्थानुमा स्वार्थानुमान ये तथा इसे लेकर के तद एत स्वार्थानुमान यहां तक स्वार्थ अनुमान का अभिनय करके बताया है अपनी ही अनुमिति का हेतुभूत अनुमान वो स्वार्थ अनुमान है अपनी से लेना है जिसे साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय है वह मनुष्य अपनी शब्द से लेना और अपनी अनुमिति ने उस मनुष्य को होने वाली अनुमिति हाँ अच्छा अभिनय शब्द का अर्थ कल नहीं थे क्या आप कल का सुना भी नहीं हाँ तो कल बताया था व्याप्ति का अभिनय है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि तो अभिनय का अर्थ क्या होता है एक्टिंग तो एक्टिंग एक्टर करता है किस लिए करता है कि जिसकी वो एक्टिंग कर रहा है उस व्यक्ति का जीवन सरलता से दर्शक के समझ में आ जाए पुस्तक पढ़ने से भी किसी की जीवनी पढ़ लो पुस्तक पढ़ने से भी जीवनी समझ में आएगी लेकिन विशेष ध्यान केंद्रित करके शब्दार्थ पर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा और उसी का कोई अभिनय करके बता दें तो समझने में जीवनी समझने में कठिनाई नहीं होगी सरलता से समझ में आएगा तो वो अभिनय का अर्थ है एक्टिंग और एक्टिंग का अर्थ होता है जिस अर्थ को वक्ता समझाना चाहता है श्रोता को तो श्रोता के सामने वक्ता के द्वारा किया की गई वह चेष्टा जिस चेष्टा से श्रोता अनायास यानी सरलता से अल्प प्रयास से ही समझ जाता है वक्ता का अभिप्रेत अर्थ जिस चेष्टा से ऐसी चेष्टा वो अभिनय कहलाता है विस्त्रित दार, दार, विस्त्रित दार। हाँ बहुत विस्तृत भी नहीं होता है यानी वो चेष्टा वक्ता की कई बातें शब्द से कह, कही नहीं जाती हाथ उठते हैं ऐसा ऐसा होता है या कभी आंख आंखें या उच्चारण करते समय शब्द का वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो तो इसको सुनकर के तो नहीं होते ना रिकॉर्डिंग को तो इसलिए रिकॉर्डिंग सुनकर के तो शब्द से जितना अर्थ समझ सकते उतना ही समझ सकते हैं ये जो बॉडी लैंग्वेज चल रही है उसे अभी नहीं कहा जाएगा हाँ इसलिए चेष्टा को भी प्रमाण माना गया है ना ये हाथ उठाने से भी समझ में आता है कुछ ऐसा करने से क्या समझना है ऐसा करने से क्या समझना है वो समझ जाता है वक्ता होता है न तो वो सब जो है अभिनय कहलाता है कथक में कई ऐसे होते हैं बोलते नहीं हैं जो भारत भारतनाट्यम इत्यादि होते हैं उसमें लेकिन ऐसा हाव भाव एक्टर करते हैं कि वो सारा वो सामने उपस्थित होता है उन नृत्य मात्र से ही उनके चेष्टाओं से ही जो नृत्य किया जा रहा है उसका वो भाव समझ में आ जाता है वो अभिनय है अपने यहां वो भारतनाट्यम करके होता है हैं? न कथक अच्छा तो ये ये सब जो है अभिनय के प्रकार हैं। ऐसा ये अभिनय है एक प्रकार से स्वयं की अनुमिति का हेतु भूत अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं इसे समझाने के लिए अन्नम भट्ट जी ने ये अभिनय किया है ये चेष्टा की है तो ये कहते हैं कि स्वयं एवं भूयो दर्शन किसी ने धूम में वन्नी की व्याप्ति को समझाया नहीं किसी आप्त तो व्यक्ति ने ऐसा एक व्यक्ति विशेष है जिसे किसी आप्त तो व्यक्ति ने नहीं समझाया कि वन की धूम में व्याप्ति रहती है धूम वन्नी व्याप्य है ऐसा निश्चय नहीं कराया किसी आपता तो ने आचार्य ने लेकिन कोई कोई खोजी दिमाग होता है ना व्यक्ति तो वो कई बार महानसादी में गया वहाँ अग्नि देखा धुआ भी देखा कहीं मानस में गया वहाँ भी कहीं जंगल में गया वहाँ भी कहीं कहीं कहीं कहीं गया और जहाँ भी अग्नि मिला जहाँ भी धुआ था वहाँ अग्नि भी मिला तो उसने निश्चय कर लिया कि अग्नि और कहीं कहीं तब तय गोलक में अग्नि तो मिला लेकिन धुआं नहीं मिला लेकिन धुआं जब भी मिला तो अग्नि के साथ ही मिला तो उसने निश्चय कर लिया कि अग्नि तो धुए का सहचर नहीं है क्योंकि धुएं के बिना भी रहता है लेकिन धुएं को कहीं पर भी मैंने अभी तक देखा बिना अग्नि के नहीं देखा अग्नि को तो बिना धुए के देखा लेकिन धुए को अग्नि के साथ ही देखा तो ये निश्चय कर लेता है कि धूम वन सहचर है धूम वन सहचर है किंतु वन धूम सहचर नहीं है तब तय गोलक में धूम नहीं रहा अग्नि रहा इसलिए तप्तयुगोलक तो में रहने वाले अग्नि को धूम सहचर नहीं कहा जाएगा तो जैसे तप्तयुगोलक तो में बिना धुआं के अग्नि दिखा ऐसे बिना अग्नि का धुआं कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा इसलिए जो अग्नि के बिना कहीं भी नहीं दिखता अग्नि के साथ ही दिखता है उसे कहा जाएगा अग्नि का सहचर और उसमें एक धर्म रहेगा अग्नि साहचर्य अरे नियम से रहेगा तो नियत साहचर्य इसी नियत अग्नि का जो धू, धूम में नियत साहचर्य है यह है अग्नि की धूम में व्याप्ति उस नियत साहचर्य को ही व्याप्ति कहा जाता है हाँ तो वहां धुआं भी तो नहीं है हाँ वो सामान्य अग्नि है वहां पर हाँ अनभिव्यक्त अग्नि अनभिव्यक्त अभिव्यक्त अन अभिव्यक्त अनभिव्यक्त अनभिव्यक्त। तो ये जो है अग्नि का नियत साहचर्य धूम में है ये निश्चय हो जाएगा कई बार अग्नि के साथ धूम को देखने के पश्चात उस व्यक्ति को किसी ने बताया नहीं धूम में अग्नि की व्याप्ति रहती है नियत अग्नि का नियत साहचर्य धूम में है ऐसा किसी ने कहा नहीं लेकिन स्वयं देख करके इस निश्चय पर पहुंचा वह व्यक्ति कि अग्नि का नियत सहचर धुआ है इसी का नाम है साध्य की साधन में व्याप्ति का निश्चय उस व्यक्ति को हुआ तो भूयो दर्शन लिखा है ना भूयो दर्शन तो भूय का अर्थ होता है बार बार तो बार बार अग्नि के साथ धूम को देखने से भूयो दर्शन का अर्थ हुआ भु... बार बार अग्नि के साथ धूम को देखने से वह इस निश्चय पर पहुंचा कि अग्नि का नियत सहचर धूम है लेकिन अग्नि धूम का नियत सहचर नहीं है क्योंकि तब तो ये गोलक में बिना धूम के भी वह रहा ऐसे धूम बिना अग्नि के कहीं नहीं रहा इसलिए नियत सहचर है उसमें एक नियत साहचर्य रहेगा वह अग्नि की व्याप्ति है धूम में ऐसा निश्चय उसे हुआ अग्नि के नियत साहचर्य का धूम में निश्चय का ही नाम है अग्नि की धूम में व्याप्ति का निश्चय ये हो गया फिर कभी जब ये सुनिश्चित हुआ उसे कि अग्नि का नियत साहचर्य धूम में है व्याप्ति है धूम अग्नि व्याप्य है ऐसा निश्चय करने के बाद कभी घूमने गया साल दो साल बाद पहाड़ों में और गर्मी के दिनों में गया तो वहाँ धुआँ निकलता हुआ दिख रहा है दूर से अग्नि तो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं तो पेड़ों के जड़ों में अग्नि है तो धुआँ तो उस अग्नि से निकल करके पेड़ों से भी ऊपर उठता है ना तो दूर से तो धुआँ दिखेगा अग्नि नहीं दिखेगा तो पहाड़ों में धुआं दिख रहा है पर्वत में और फिर पर्वत में धुए को देख करके उसे व्याप्ति का स्मरण होगा अभी तक मैंने जितना जितने बार भी धूम को देखा अग्नि के साथ ही देखा है धूम अग्नि का नियत सहचर है अग्नि का नियत साहचर्य धूम में है ऐसा मैंने निश्चय किया था तो यहाँ धूम दर्शन से ये धूम अग्नि का नियत सहचर है कि नहीं यानी अग्नि व्याप्य है कि नहीं ये संशय होगा फिर उसे व्याप्ति का स्मरण होगा और ये निश्चय हो जाएगा कि अभी तक धुआँ अग्नि व्याप्य ही दिखा तो ये धुआ भी अग्निव्याप्य ही है ये निश्चय हो जाएगा तो फिर परामर्श ज्ञान होगा अग्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये परामर्श का स्वरूप बताया था ना साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष साध्य की व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान धूम में होगा ये अग्नि व्याप्य धूम इस पर्वत में रह रहा है इसलिए वर्तमान में जो सामने पर्वत दिख रहा है जिसमें मैं धूम भी देख रहा हूँ यह पर्वत कैसा है तो अग्निव्याप्य धूमवान है यह पर्वत इस ज्ञान को कहा जाएगा परामर्श ज्ञान इसी का दूसरा नाम है लिंग परामर्श परामर्श ज्ञान कहो या लिंग परामर्श कहो वन व्याप्य धूमवान अयम पर्वत यह परामर्श है यानी लिंग परामर्श है लिंग कहते हैं ज्ञापक निश्चायक परामर्श यानी ज्ञान तो पर्वत में अग्नि का निश्चायक ज्ञान लिंग परामर्श कहलाएगा तो जैसे ये पर्वत वन्य व्याप्य धूमवानयम पर्वत लिंग परामर्श हुआ यानी पर्वत में अग्नि का निश्चायक ज्ञान हुआ तो दूसरे दुस, क्षण में फिर ये अनुमिति होगी पर्वतो वन्यमान ये लिंग परामर्श से अनुमिति हुई परामर्श से जन्य ज्ञान अनुमिति कहलाता है ना तो वन्य व्याप्य धूमवानयम पर्वतः ये ज्ञान हुआ परामर्श ज्ञान और इस परामर्श ज्ञान से जन्य अनुमिति ज्ञान होगा परोतो तो वन्यमान ये निश्चय ये निश्चय किसी से किसी के उपदेश वाक्य से नहीं हुआ किसी अन्य ने नहीं कराया स्वयं ही पहले धूम में व्याप्ति का निश्चय बार बार वही के साथ धूम को देख करके कर लिया और फिर पर्वत के पास गया वहाँ पहले सामान्य सुम धूम दर्शन हुआ उससे व्याप्त धूमगत व्याप्ति का स्मरण हुआ और ये निश्चय हुआ कि सामने जो धुआ दिख रहा है वह भी पहले दिखे हुए धुओं के तरह ही वन्य व्याप्य है तो वन्य व्याप्य धुमान अयम पर्वत ये लिंग परामर्श होगा और इससे फिर अनुमित होगी पर्वतो वन््यमान यह स्वार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा उस मनुष्य को जो पर्वतो वन््यमान ये ज्ञान हुआ ये स्वार्थ अनुमान में अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा ये ज्ञान फल है और ये जिस अनुमान से हुआ उस अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहा जाएगा वन्य व्यापे धुआना पर्वत इस अनुमान से हुआ ना ये ज्ञान अनुमान हुआ ये स्वार्थ अनुमान कहलाएगा ह्ञापक हाँ, उसका अर्थ हुआ लिंग शब्द का अर्थ है ज्ञापक तो ज्ञापक अर्थ कैसे निकला तो लिंग की उत्पत्ति करते हैं लिंग शब्द की तो लीनम अर्थम गमयती ज्ञापयती लिंगम ऐसी लिंग शब्द की उत्पत्ति है लीन, गमयती गमयति का है, पर्यावाचकिंग कालेखा लीन अर्थ को लीन का अर्थ है अज्ञात छिपा हुआ मना कर दो रोक लो तो अज्ञात अर्थ को ज्ञात कराने वाला लिंग कहलाता है तो पर्वत में धूम अज्ञात है लीन है छिपा हुआ है और उसे ज्ञापित कर रहा है ये पर्वतो वन्य व्याप्य धूमवान एम पर्वत ये ज्ञान इसलिए इस ज्ञान को लिंग परामर्श कहा जाएगा पर्वत में जो वन्य व्याप्य धूम का निश्चय है वह पर्वत में अज्ञात वनि का ज्ञापक है इसलिए वह लिंग कहलाता है तो स्वाथ हनुमान इस प्रकार होगा तो यह सब लिखा है कि तथा ही स्वयं एवं भूयो दर्शन नूमस तत्र अग्नि महान साधौ व्याप्तिम गृहीवा यानि महान सादि स्थानों पर जहां वन्नी के साथ धूम का नियत रूप से दर्शन हुआ ऐसे स्थान महान सादि में आदि शब्द से लेने और व्याप्तिम गृहित्वा का मतलब धूम में वन्नी का नियत साहचर्य रूप व्याप्ति का निश्चय करके गृहत्वा का अर्थ है निश्चित निश्चित तो निश्चित्य और व्याप्ति का मतलब वन्य साहचर्य वन्य नियत और फिर पर्वत समीपम गतह का मतलब है पर्वत के पास में कभी गया कुछ दिनों बाद और तद्गते चाग्नो संधिहान पर्वते धूमम पश्यन् व्याप्तिम स्मरती और तदगते यानी पर्वत के समीप समीप जाने पर क्या हुआ कि तदगते चागनौ संध्या तो तद्गत में तत्शब्द से लेना पर्वत तो तदगत ये अग्नि का विशेषण है तदगते चाग्नौन पर्वत गत अग्नि के विषय में उसके मन में संदेह हो रहा है कि पर्वत में अग्नि है कि नहीं संध्या हुआ तो अग्नौ ये सप्तमी है विषय अर्थ में अग्नि अग्निविषेक संदेह करता हुआ पर्वत में अग्नि अग्निविषेक संदेह हो रहा है और फिर पर्वती धूमम पश्चन पर्वत में धूम को देख रहा है और धूम को देख करके व्याप्ति में स्मरती उसे पहले जो वन्नी का नियत साहचर्य रूप व्याप्ति का निश्चय धूम में हुआ था उस व्याप्ति का स्मरण होता है व्याप्ति का स्मरण हुआ यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि रीति ऐसा अभी तक धूम को अग्नि के साथ ही देखा है यहाँ अकेला धूम दिख रहा है और अग्नि का संदेह हो रहा है तो कहते तदनंतरम तो hmm! जैसे व्याप्ति का स्मरण होता है तो व्याप्ति स्मरणान तदनंतरम में तत्का व्याप्ति स्मरण तो तदनंतरम का अर्थ निकलेगा व्याप्ति स्मरणान वन्यव्याप्य धूमवान अयम पर्वत ज्ञानम उत्पद्यते इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है इति ज्ञानम उत्पद्य अयम एवं लिंग परामर्श इति्य इस ज्ञान का ही दूसरा नाम है लिंग परामर्श चाहे परामर्श ज्ञान कहो या लिंग परामर्श कहो अयम एवं शब्द से लेना वन्यव्याप्य धुआन एयम पर्वत य्ञान इसी ज्ञान को लिंग परामर्श इस नाम से भी कहा जाता है और फिर तस्मात तस्मा पर्व वन्यमा ज्ञान अनुमित उत्पद्य है पर्वतों ज्ञान है अनुमित रूप प्रमा यह उत्पन्न होती है तस् लिंग, लिंग परामर्शा और लिंग परामर्श है वन्यव्याप्य धूम अव पर्वत ये ज्ञान तो वन्यव्याप्य धूम पर्वत इस ज्ञान रूप लिंग परामर्श से तस्मा शब्द का अर्थ निकलेगा परोतो वन्यमान इत्याकारक ज्ञान रूप अनुमिति उत्पन्न होती है ये अनुमिति ही प्रयोजन है अर्थ शब्द का अर्थ है स्वार्थ अनुमान में तो ये अनुमिति उत्पन्न हुई का अर्थ है अर्थ उत्पन्न हुआ फल उत्पन्न हुआ किससे इस लिंग परामर्श से इसलिए इस लिंग परामर्श को कहा जाएगा स्वार्थ अनुमान जिससे स्वयं ही अनुमिति हो जाती है जिसको धूम में धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय है ऐसे मनुष्य को जिस लिंग परामर्श से अनुमिति होगी उस लिंग, लिंग परामर्श को कहा जाएगा स्वार्थ अनुमान ठीक है हाँ और उस उस ज्ञान का फल है अनुमिति ज्ञान वो ज्ञान लिंग परामर्श रूप ज्ञान जो है वो एक अलग ज्ञान है और अनुमिति ज्ञान अलग है हाँ हम्म तो प्रमाण ही तो ज्ञान होता है ओहो अनुमिति एक ज्ञान हुआ ये प्रमा और अनुमिति प्रमारूप ज्ञान का जो करण होगा उसे अनुमान प्रमाण कहा जाएगा और ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम समझाते समय बताया था कि चार प्रकार की प्रमाओं में से केवल प्रत्यक्ष प्रमा का ही करण ज्ञान नहीं होता है और बाकी तीन जो प्रमाएँ हैं अनुमिति उपमिति और शब्द इनका करण ज्ञान होता है इनका करण कौन होगा ज्ञान होगा तो ज्ञान प्रमा भी है और करण भी है लेकिन एक ही नहीं है ज्ञान जो करणभूत ज्ञान है वो प्रमाण कहलाएगा वो अलग वो लिंग परामर्श है उसका स्वरूप है वन्य व्याप्य धूवान अयम पर्वत ये जो ज्ञान है ये अनुमान प्रमाण है ये लिंग परामर्श है वह करण बनेगा किसका पर्वतो वन््यमान इस अनुमिति रूप परमा ज्ञान का तो अनुमिति प्रमा तो फल है और लिंग परामर्श साधन है कर्ण है इसलिए ज्ञान ही अनुमान प्रमाण भी है और ज्ञान ही अनुमिति प्रमा भी है लेकिन ये दोनों एक नहीं है भिन्न भिन्न है ज्ञान विशेष अनुमान प्रमाण है ज्ञान विशेष अनुमिति प्रमा है ज्ञान विशेष हुआ परोतो वन्यमान ये ज्ञान विशेष वो प्रमा अनुमिति रूप प्रमा हुआ और वन्यव्याप्य धूमवान एम पर्वत ये ज्ञान विशेष हुआ अनुमान प्रमाण अनुमिति का परोतो वन्यमान इस अनुमिति का असाधारण कारण रूपकरण वो लिंग परामर्श बना ये कहेंगे तो तस्मात एने लिंग तस्तिंगमर्शा पर्वत वहीन ज्ञान अनुमित उत्पाद तो वन्यमान तो तो इत्याकारक ज्ञान रूपी अनुमिति उत्पन्न होती है तदेत तद लेना वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वत इत्याकारक ज्ञान वह स्वार्थ अनुमान कहलाएगा लिंग परामर्शात्मक ज्ञान को स्वार्थ अनुमान कहा जाएगा अब परार्थ अनुमान का लक्षण आ रहा है इसकी चर्चा कल होगी